तीञा तीञा। थी। थी। थी तो और देखना ये क्रिया किसमें है च्चेर्ण। च्चेर्ण। च्चेर्ण। रन्द। रन्द। विचार करना मन में है ना विचार करना सोचना है अंतकरण में है तो सभी क्रियाएं किसमें कोई क्रिया दे में है कोई क्रिया इंद्री में है बताइए दे इंद्री के दे आदि है ना आदि इंद्री लेंगे दे इंद्री के आश्रित रहने वाले कर्म का आत्मा में आरोप करके दे के रहने वाले कर्म का आत्मा में आरोप करके जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको वहाँ मानने को क्या कहते हैं आरोप और अध्यारोप एक ही बात है, है आरोप और अध्यारोप पर्याय शब्द है दे इंद्री के आश्रित रहने वाले कर्म का आत्मा में अध्यारोप करके क्या कहते हैं अहम करता मैं करता हूँ मैं करता हूँ क्यूँकी फिर कर्म किसने मान लिया अपने आत्मा मान लिया आ, कर्म है में माना किसने किसमे तो मैं करता हूँ तो में तत्कर्म और ये मेरे कर्म है, है। कर्म。मैं इन कर्मों को करने वाला हूँ और ये मेरे कर्म है और अश्य कर्मड़ा फलम माया भोक्तव्य क्या अश्य कर्मड़ा भोक्तव्य क्या है ना क्या अस्त कर्मणा फलम मजा भोक्तव्य इस कर्म का फल मुझे भोगना है दोबारा लगाएंगे दे इंद्री के आश्रित रहने वाले कर्म का आत्मा में अध्याय करके अज्ञानी मनुष्य ऐसा मानता है या ऐसा माना जाता है क्या मैं करता हूँ मेरे ये, ये कर्म, कर्म हैं और इस कर्म का फल मुझे भोगना, भोगना है अच्छा तो ये यथार्थ ज्ञान है या अयथार्थ है अयथार्थ है ना ये मानना भी सार से और देखना तथा बवामी मैं चुप होकर बैठा हूँ उसी प्रकार मैं चुपचाप बैठा हूँ जिससे क्यों चुपचाप बैठा हु जिससे मैं परिश्रम रहित तथा कर्म रहित होकर सुखी हो जाऊ चुपचाप क्यों बैठते हैं लोग जिससे मैं परिश्रम रहित होकर के और कर्म रहित होकर सुखी हो जाऊ इस प्रकार है, दे इंद्री के आश्रित रहने वाले कर्म की उपरामता कार्य करण कार्य से लेना है देह और कर्ण से क्या लेना इंद्री और व्यापार कर से क्या है कर्म इंद्री के आश्रित रहने वाले कर्म की उपरामता कर्म किसके आश्रित रहता है दे और इंद्री के तो देित रहने वाला कर्म या उस कर्म की उपरामता उपरांता का क्या अर्थ निवृत्ति समाप्ति या निवृत्ति तो जब चुपचाप बैठा है तो कर्म की उपराता हो गई क्या हो गई कर्म की उपरामता उपरा निवृत्ति हाँ निवृत्ति दे इंद्री के अस्तित्व रहने वाले कर्म की निवृत्ति या कर्म का भाव हाँ कर्म की निवृति और क्या तत्कृत सुखित्व और उससे कृत सुखित्व या उससे होने वाला सुखित्व उससे होने वाला सुखित्व किससे होने वाला सुखित्व उस निवृत्ति से दे इंद्रिय के रहने वाले कर्मों की निवृति से व्यक्ति को क्या मानता है सुखी सुखित अर्थ होता है सुख जैसे गंधवत्थ होता है गंड तो सुखी का क्या अर्थ हो जाएगा सुख का अधिकरण सुखी का क्या अर्थ सुखी का तो सुख नहीं है सुखी का अर्थ क्या सुख का मतलब सुख वाला सुख का सुख वाला हाँ सुख के अधिकरण को क्या कहेंगे सुखी और सुखित्व किसमें रहेगा सुख में सुख में सुख में तो सुखत्व रहेगा भ सुखी का क्या है सुख का अधिकरण कहेंगे सुखी और सुखी में क्या रहेगा सुखी सुखित्व सुखी में क्या रहेगा सुखी और सुख सुख किसमे रहेगा सुखी में और सुखित्व किसमे रहेगा सुखी में सुखी में दो रहे क्या क्या रहे सुखत्व और सुख और सुखी सुख किसमें है सुखी में तो सुखित्व किसमें है सुखी में तो ध्यान रखना सुखत्व में सुख और सुखित्व दोनों एक है सुख और सुखित्व क्योंकि सुख का क्या अर्थ है सुख का अधिकरण सुख वाला सुखी है सुख सुख वाला और फिर उसमें भाव में क्वृत्यय करेंगे तो क्या बनेगा सुखित्व तो सुखित्व का क्या अर्थ होगा सुख वाले में रहने वाला क्या सुख वाले में रहने वाला या सुख के अधिकरण में रहने वाला तो सुख वाले में क्या रहेगा क्या रहेगा सुख हाँ तो सुखित्व का अर्थ सुख वाले में रहने वाला अर्थात सुख मतवर क्या यहाँ पर सुख शब्द से मत्वर्थी इनी करके क्या बनेगा सुखी और फिर जब तो अप्रत्यय भाव में करेंगे तो क्या अर्थ होगा सुख जब मत सुखित्व सुखित्व का क्या अर्थ होगा सुख वाले में रहने वाला अर्थात सुख सुखा सुख वाले में रहने वाला अर्थात शब्द का अर्थ हुआ सुखित सुखित शब्द का तो मतवर की प्रत्यय के बाद जब भाव में प्रत्यय किया जाए तो वो प्रकृति के अर्थ को कहता है किसको कहता है गंधवत का क्या अर्थ है अधिकरण गंधवत का क्या है गंध का अधिकरण गंध का अधिकरण कौन है तो गंधवत का क्या हुआ गंधवत का अर्थ तो हुआ गंध का अधिकरण या वाली गंध का अधिकरण कौन है तो गंधवत का अर्थ हुआ गंध का अधिकरण गंध का अधिकरण पृथ्वी तो गंधवत का अर्थ हुआ पृथ्वी क्या अर्थ हुआ गंधवत है ना गंध शब्द ऐसी मतवर की प्रत्यय हुआ है मतवर की प्रत्यय क्या यहाँ पर मथु गंध शब्द से मथु प्रत्यय होने पर क्या बनेगा गंधवत तो क्या इसका अर्थ हुआ गंध का अधिकरण पृथ्वी गंधवाली पृथ्वी और फिर से भाव में करेंगे तो क्या बनेगा गंधवत्तु तो गंधवत्तु का गंद क्या होगा? क्या इसका गंधवत्तु का गंध कैसे गंधवत्थ गंध का अधिकरण और फिर गंधवत्तु भाव में त्वा करेंगे तो क्या होगा गंध के अधिकरण में रहने वाला तो गंध का अधिकरण कौन है वो गंध के अधिकरण में क्या रहेगा गंध तो गंधवत्तु का क्या अर्थ हुआ गंध तो पृथ्वी का लक्षण गंधवत्तु है गंधवत्तु का मतलब गंधवत्तु गंदवाल है, गंदवाली का है हो हो क्या? का तो पृथ्वी का लक्षण पृथ्वी होगा क्या नहीं। नहीं। पृथ्वी का क्या लक्षण है गंधवत्तु और गंधवत्तु का क्या अर्थ है गंध असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं लक्षण किसे कहते हैं हाँ तो पृथ्वी का लक्षण क्या है गंधवत्तु तो गंधवत्तु का क्या अर्थ है लोग गंधवत्तु का अर्थ वाला कहते हैं तो लक्ष्य लक्षण एक होता है क्या पृथ्वी का लक्षण गंधवत्तु करें और गंधवत्तु का अर्थ कर दे गंध वाली तो लक्षण लक्षण एक हुए तो भिन्न हुए लक्ष्य लक्षण भिन्न होना चाहिए लक्षण किसमें रहता है लक्ष्य में तो लक्ष्य पृथ्वी का लक्षण करते हैं तो लक्ष्य क्या हुआ पृथ्वी और उसमें क्या रहेगा लक्षण और पृथ्वी तो तो <laughs> तो का क्या लक्षण है गंधवत तो किसमें रहेगा गंधवत तो रहेगा? इसका सबसे ज्यादा गड़बड़ दुआ करता है सबसे है, है ना? गड़बड़ी का क्या है? गंधवाली गंदु कौन है तो गंधवत का धुआ बोलो गंध वाली पृथ्वी या गंध का अधिकरण पृथ्वी किया तो गंद का गंधवत्थ गरण पृथ्वी और फिर भाव में स्वाफ प्रत करेंगे तो, बनेगा? गंदवत तो, तो गंदवत क्या बनेगा गंद गंधवत् तो गंधवत् गृवी में रहने वाला गंधवत्ता गंद वाली पृथ्वी में रहने वाला कौन होगा गंध क्या होगा रहने वाला कौन होगा तो गंधवत्व का क्या पृथ्वी लक्ष्य है और लक्षण क्या? लक् क्या है गंधवत्तु तो लक्षण किसमें रहता है लक्षण बात नब्बे लोग क्या बोलेंगे गंधवत्तु का अर्थ क्या है गंधवाली ठीक पढ़ते हैं ना गंधवत्तु का क्या है गंधवाली और और लक्षण किसका कर रहे हैं पृथ्वी का और लक्षण कर रहे हैं पृथ्वी का पृथ्वी हो गयी लक्ष्य और लक्षण गंधवत्तु का अर्थ करते हैं गंध वाली तो ये कैसा मूर्खता सब है। तो कुछ समझ में किसी तो कुछ आता नहीं है कुछ बोलते जाओ कुछ सुनते जाओ विचार है।, है ना तो इसी प्रकार जो है ना दंडित तुका हो दंदे। दंदे। क्या होगा दंडित क्या होगा हाँ वहाँ मतवर वो मथु हुआ है ना यहाँ मतवर इन्हीं होता है सुखित टूका क्या होगा सुखे क्या होगा इसी प्रकार वहाँ मतुर प्रत्योग लगाएंगे उसी प्रकार देखो दुबारा लगाएंगे उसी प्रकार मैं तथा दुबारा पर अच्छी तैयार हो तो बहुत अच्छा रहता है तो उसे समझ नहीं है पर वहीं से सब गड़बड़ हो जाता है नित्य तो नित्य का लक्षण घटाना ही लोगों को नहीं आता है पढ़ जाएंगे पढ़ा भी जायेंगे घटाना नहीं आता है किसी को बहुत तो लोग नहीं लगा पाते हैं पंक्ति देखेंगे उसी प्रकार मैं चुपचाप होकर बैठा हूँ उसी प्रकार मैं चुपचाप बैठा हूँ जिससे मैं परिश्रम रहित तथा कर्म रहित होकर सुखी हो समझ में आ रही है? है? चुपचाप जिस उसी प्रकार मैं चुपचाप होकर बैठा हूँ जिससे मैं परिश्रम रहित तथा कर्म रहित होकर सुखी हो जाऊ इस प्रकार दे इंद्री के आश्रित रहने वाले कर्मो की निवृत्ति तथा उस तत्कृत कर से उससे होने वाला सुखित्व का आत्मा में अध्यारोप करके आत्मा में अध्यारूप यहाँ बताइए अध्यारोप एक का किया जा रहा है की दो, दो का किसका किसका मतलब उस व्यापार की उप्रती का उप्रती कर से उपरामता निवृत्ति और सुखित्व का सुखित्व का ठीक है तो ये आत्मा में अध्यारोप किया जा रहा है ध्यान देना तो व्यापार की निवृत्ति व्यापार किसमें है देह इंद्री में व्यापार किसमें तो देित्व रहने वाले व्यापार की निवृत्ति तो जब व्यापार दे इंद्री में, में है तो व्यापार की निवृत्ति भी तो किसमें होगी उसका अध्यय किसने किया निवृत्ति का आत्मा में जब व्यापार देह इंद्री में है तो व्यापार की उपरति भी देह इंद्री में होगी किन्तु आरोप किसने कर दिया आत्मा में तो और सुखी दुखी होता है अंताकरण शंकर सिद्धांत के अनुसार सुखी दुखी कौन होता है हाँ तो सुखित तो किसका धर्म तो है अंताकरण का सुखित्व है अंताकरण में और उसका अध्यारोप किसने कर दिया आत्मा, में आत्मा में कर दिया। ठीक है हाँ दो का अध्यारोप हुआ है ना? अध्यारोप करके अध्यारोप करके किंचित ना करो मैं मैं कुछ नहीं करता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ तूषणि सुखम आसम चुपचाप सुख से बैठा हूँ लोका अभिमान्य ऐसा मनुष्य मानता है ऐसा मनुष्य मानता है तो क्या मानता है कि किंचित ना करो कुछ नहीं करता हूँ चुपचाप सुख से बैठा हूँ चुपचाप तो ऐसा मनुष्य मानता है ये जो मानना है ये वास्तविक है कि आरोप करके है आरोप करके। अब यहाँ पर ध्यान देना वो क्या मानता है की मैं कुछ नहीं करता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ ध्यान देना यह कब मानता है जब की वो देित रहने वाले व्यापार की निवृत्ति को का अपने में आरोप करता है सब मान रहा है ना लेकिन ध्यान देना जिस समय दे इंद्रिय से व्यापार हो रहा था देव इंद्रिय से क्रिया हो रही थी उसमें भी आत्मा कुछ कर रहा था क्या नहीं। लेकिन अज्ञानी मनुष्य तो पहले अपने को क्या मानता है करने वाला और बाद में क्या मानता है मैं कुछ नहीं, नहीं कर रहा हूँ तो ये क्या है दोनों ही अज्ञान की स्थितियाँ दोनों ही अज्ञान के कारण मान रहा है ना मतलब जब करते समय भी क्या वस्तु स्थिति क्या है कि मैं कुछ करता नहीं जो है ना व्यापार किसने है दे इंद्री में, दे में है मेरे आत्मा में कोई व्यापार मैं कुछ नहीं करता रहा हूँ ठीक है और निवृत्ति जब बैठे हम आराम से बैठे हैं मतलब क्या है कि दे इंद्री के अस्तित्व रहने वाले कर्मों की निवृत्ति हो गई है ना तो उसको क्या मानते हैं की मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कर्मों की निवृत्ति को अपने में मानकर ऐसा कहता है कर्मों की निवृत्ति को भी अपने में न माने क्यों भाई जो जो काम कर रहा था उसकी निवृत्ति हुई है या जिसमे व्यापार हो रहा था उसी में व्यापार की निवृति हुई है तो मुझ में तो कोई व्यापार हो ही नहीं रहा था मुझ में कोई कर्म हो ही नहीं रहा था तो निवृत्ति हुई है क्या मुझ में निवृत्ति भी मुझमें हाँ आत्मस्वरूप में तो कोई कर्म नहीं था तो आत्मस्वरूप में निवृत्ति हुई है क्या तो जो कर रहा था उसकी निवृत्ति हुई है जो इंद्रिया कार्य कर रही थी तो दे इंद्रिया विश्राम कर रही है अपनी तो निवृत्ति अपने तो विश्राम भी नहीं कर रहे हैं ना ना क्या विश्राम है अच्छा और ध्यान देना उस समय क्या मानता है अपने को सुखी मानता है क्या मानता है तो सुखी तो करना है अपने को क्या सुखी होना है अपने तो जैसे पहले थे वैसे बाद में है तो एक जैसा हमेशा अनु अनुभव करना चाहिए है न जीवन में सुखी रहना हो तो खूब विचार करना चाहिए इसका अब देखेंगे आत्मा में आरोप करके मैं कुछ नहीं करता हूँ चुपचाप सुख से बैठा हूँ ऐसा मनुष्य मानता है लग जाएगी कंकी और विवेकी व्यक्ति क्या सोचेगा मैं तो पहले भी नहीं करता था तो क्या था कि अभी वो मानेगा कि व्यापार की निवृत्ति मुझमें हुई है नहीं तो पहले व्यापारी नहीं था मुझमे मेरे में कोई कर्मी नहीं था तो निवृति भी हो सकती है क्या निवृत्ति भी नहीं मानेगा वो ऐसा अब ध्यान देना तब तक तब यहा होने पर लोकसभा विपरीत व्यक्तन अपने ना है, लोगों के विपरीत ज्ञान की निवृति के लिए विपरीत ज्ञान की दर्शन करते ज्ञान लो, नहीं। लोग मतलब लोगों के विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए या मनुष्यों के विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए मनुष्य मानता है ना मनुष्यों के विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्म अकर्म यह पश्चेत इत्यादि इदम भगवान आ कर्म में अकर्म को जो देखता है इत्यादि ये यह वचन भगवान कहते हैं इत्यादि इदम भगवान ऐसा कहते तब तत्र का तथा लोक के विपरीत ज्ञान की निवृति के लिए कर्म या फेद इत्यादि इधम भगवान आह इत्यादि ये वचन भगवान कहते हैं लग जाएगा तो विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए कहते हैं और यहाँ दे इंद्री के आश्रित रहने वाला कर्म कर्म ही है दे इंद्री के आश्रित रहने वाला कर्म कर्म ही है या कई कर्म क्रिया रूप है लग जाएगा कर्ण से लेना इंद्री दे इंद्रिय के आश्रित रहने च अत्र और यहाँ च अत्र और यहाँ दे इंद्रिय के आश्रित रहने वाला कर्म कर्म ही है सत्यकर्थ कर देना है ठीक है कर्म कर्मी ही मतलब कर्म क्रिया रूप है कर्म क्या है क्रिया रूप है फिर भी ऐसा जोड़ लेंगे आप फिर भी कर्म रहित अविकारी आत्मा में सभी ने अध्यस्त कर रखा है कर्म रहित अविकारी आत्मा में सभी ने आरोप कर रखा है किसका आरोप कर रखा है कर्म का किसमे आरोप कर रखा है आत्मा में और आत्मा कैसी है वो कर्म रहित है और ध्यान देना कर्म आत्मा में कोई विकार नहीं है आत्मा अविकारी है और कर्म में क्या होता है विकार तो कर्म रहित आत्मा कैसा होगा अविकारी अभिकारी कि कर्म रहित विकार रहित कर्म रहित मतलब कर्म रहित अभिकारी आत्मा में सभी ने अध्यारोप कर रखा है क्योंकि कर्म का ऐसा है क्रिया रूप अब आत्मा में क्रिया हो सकती है क्या नहीं बिहु आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो, हो सकती है अच्छा अब ध्यान देना यथाकर्थ है क्योंकि क्योंकि पंडित भी मैं करता हूं ऐसा मानता है क्योंकि पंडित भी मैं करता हूं इस प्रकार आत्मा को करता मान लेता है यहाँ पंडित से लेना है आपको परोक्ष ज्ञानी लेना है हा? अपरोक्ष ज्ञानी नहीं लेना है अच्छा जिसको अपरोक्ष नहीं हुआ है और उसका अनुसंधान कर रहा है वो भी ऐसा नहीं मानेगा वैसा पंडित है लेकिन उसका अनुसंधान नहीं करता है अभी होने पहले भी जो अनुसंधान करते हैं ज्ञान योग में प्रवृत्त होते हैं वो भी ऐसा नहीं मानता है ज्ञान योग में प्रवृत्त न होने वाला पंडित ऐसा मानता है अब पंक्ति देखेंगे अब श्लोकार्थाष्यकार बताते हैं अतः इसलिए जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ध्यान देना शब्दों में अतः नदी कुलस्थे में नदी तटस्थ नदी तटस्थ यदि नदी तट में स्थिति वृक्षों में प्रतीत होने वाली प्रतिकूल गति के समान कल आया था ना वास्तव में कि नौका से आप यात्रा करेंगे तो स्थिर वृक्ष कैसे प्रतीक होंगे गतिमान है ना चलायमान प्रत होगा जैसे रेलगाड़ी से यात्रा करने पर जो स्थिर वस्तु में चलायेमान प्रतीत होती हैं वैसे ही नौका से नदी में यात्रा करेंगे तो तीर में स्थित वृक्ष गति मान प्रतीत होते हैं पंक्ति लगाना आता है इसलिए नदी कुल वृक्षेशमेन नदी तटस्थ वृक्षों में यह नदी तीर में स्थित कुल कर्फ होता तीर नदी तीर में स्थित नदी तीर में स्थित वृक्षों में प्रतिकूल गति के समान क्या कहेंगे नदी तीरस्थ वृक्षों में प्रतीत होने वाली प्रतिकूल गति के समान नदी तीरस्थ वृक्षों में क्या प्रतीत होती है में करते प्रतिकूलता से प्रति में होने वाली गति नदी तीरस्थ वृक्षों में नदी तीरस्थ वृक्षों में प्रतीत होने वाली प्रतिकूल गति के समान ये इतना समझ में आया अब ऊपर आइये आत्मसंवेतया आत्मा के नित्य संबंधी रूप से प्रतीत होने वाले सर्वलोक प्रसिद्ध कर्म कर्म में कर्मो का आत्मा से कोई संबंध नहीं है आत्मा में कर्म होते नहीं है लेकिन फिर भी कर्मों को लोग अपनी आत्मा का संबंधी मानते हैं ना कि मेरे कर्म है मैं कर्मों का करता हूं मैं इन कर्मों का फल भोगने वाला हूं तो आत्मा के नित्य संबंधी रूप से प्रतीत होने वाले कौन है कर्म पंक्ति लगेगी और आत्मा के नित्य संबंधी रूप से कर्म क्यों प्रतीत हो रहे हैं ज्ञान के कारण अज्ञान के कारण आत्मा के नित्य संबंधी रूप से प्रतीत होने वाले सर्वलोक प्रसिद्ध कर्म में कर्म हाँ। में दृष्टान में प्रतीत होने वाली प्रतिकूल गति के समान अच्छा वृक्षों की प्रतिकूल गति को दृष्टान्त दिया है प्रतिकूल गति के समान आत्मा के नित्य संबंधी रूप से प्रतीत होने वाले सर्वलोक प्रसिद्ध कर्मो में हो गया अब फिर जो दृष्टान्त आ रहा है गत्य अभाव इव यु है ना वृक्षेशु से लेना है नदी कुल स्थेसु नदी तीरस्थ वृक्षों में नदी तीरस्थ वृक्षों में गति का अभाव देखने की तरह नदी तीरस्थ वृक्षों में गति का अभाव देखने की तरह यथाभूतम अकर्म कर्मा भावम या पश्चेत करते वस्तुता अकर्म करते कर्मा भाव वस्तुता जो कर्म का अभाव देखता है ये था जो कर्म का अभाव देखता है किसमें आत्मा नहीं नहीं ये शब्द क्या था कर्मणि कर्म, कर्म। आत्मा के संबंधी रूप से प्रतीत होने वाले सर्वोक प्रसिद्ध कर्मों में कर्म, कर्म। कर्मों में कर्म का अभाव देखता है मतलब तो आत्मा के संबंधी रूप से जो प्रतीत हो रहे हैं कर्म में तो उनको क्या समझना है कर्म का अभाव मतलब वो क्या है कि उसमें एक आत्मा में कर्म नहीं है ये समझ लेना है आत्मा में कर्म अच्छा कर्म आत्मा में समझ में आ रहे हैं तो उन कर्मों को क्या समझ लेना है कर्मा भाव मतलब उसमें कोई कर्म नहीं।, नहीं है वो वो कोई कर्म है नहीं वो तो भ्रांति से ऐसा लग रहा है एक बार पंक्ति को तो और लगाएंगे अतः इसलिए नदी तीरथ वृक्षों में प्रतीत होने वाली प्रतिकूल गति के समान अज्ञान से आत्मा के संबंधी रूप से प्रतीत होने वाले सर्वलोक प्रसिद्ध कर्मों में कर्मों में अब दृष्टान्त आ रहा है बीच में नदी तीरस्थ वृक्षों में नदी तीरस्थ वृक्षों में गति का अभाव देखने की तरह नदी तीरस्थ वृक्षों में गति का अभाव देखने की तरह यह करते जो यथाभूतम जो वस्तुता कर्म का अभाव देखता है किसमें कर्मणी ठीक है उसके साथ संबंध है ना आत्मा में जो कर्म है वो वास्तव में कर्म अकर्म है इसका मतलब क्या है कि आत्मा कर्म रहित है तात्पर्य बताने में है आत्मा मतलब कर्म रहित है ये मतलब हुआ अब देखेंगे आगे आ, और इसको समझाते अकर्मणा जैसा हम बोल रहे हैं ना वैसे शब्दों को ध्यान देंगे तो लग जाएगा कर्म व्य आत्मा कर्म के समान आत्मा में आरोपित कर्म के समान आत्मा में आरोपित अध्यारोपित कर और आरोपित एक ही अर्थ में है मतलब कर्म का जैसे आत्मा में अध्यारोप कर लेता है मनुष्य उसी प्रकार क्या है की न करने का भी अध्यारोप कर लेता है इसलिए कर्मवत को दृष्टान्त बनाया है कि कर्म के समान आत्मा में अध्यारोपित क्या अध्यारोपित है कार्य करण व्यापारोपण में अकर्मणी दे इंद्री के व्यापार की निवृत्ति रूप अकर्म दे इंद्री के व्यापार की निवृत्ति या दे इंद्री के क्रियाओं की निवृत्ति तो क्रियाओं की निवृत्ति को क्या कहेंगे अकर्म या कर्मा भाव तो ये किसमें पंक्ति लगाना अच्छा करते और कर्म की तरह आत्मा में अध्यारोपित दे इंद्रियों के व्यापार की निवृत्ति रूपे कर्मा भाव में कर्मा भाव आत्मा आत्मा आत्मा वाव जा वाव जा में ये ध्यान देना ये दे इंद्रियों के व्यापार की निवृत्ति रूप कर्मा भाव ये किसमें अध्यारोपित है आत्मा में है न तो आत्मा में क्या समझते हैं अकर्म समझते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ पंक्ति ध्यान ध्यान देंगे जबकि निवृत्ति है किसमें देव इंद्री में और मान लेते हैं वो किसमे आत्मा में क्या और कर्म के समान आत्मा में अध्या रोपित देव इंद्री के व्यापार की निवृत्ति रूप है? अकर्म में अकर्म में अकुर्वन कर कुछ न करते हुए कुछ न करते हुए चुपचाप सुख से बैठा हूँ चुपचाप सुख से बैठा हूँ इसको दोबारा लगाएंगे पंक्ति को क्या और और कर्म के समान आत्मा में अध्यारोपित कर्म के समान आत्मा में अध्यारोपित क्या है अकर्म क्या है हाँ कर्म के उसका विशेषण क्या है कार्यकरण करण और कर्म के समान आत्मा में अध्यारोपित दे इंद्रियों के व्यापार की निवृत्ति रूपे अकर्म के होने पर ऐसा लगा लेना अकर्म के होने पर ऐसा लगा लेना ठीक है अकर्म के होने पर सप्तमी है ये आत्मा में अध्याारोपित अकर्म है ना इस अकर्म के होने पर अकुरुवन कुछ ना करते हुए चुपचाप सुख से बैठा हूँ चुपचाप सुख से बैठा हूँ इस प्रकार अहंकार का यह अर्थ है ऐसा मानने में इसी का क्या अर्थ है क्या मान रहा है कि कुछ ना करते हुए चुपचाप सुख से बैठता हूँ तो ऐसा मानने में अहंकार का संबंध हेतु होने के कारण ऐसा मानने में किसका संबंध हेतु है अहंकार का, का।, का संबंध हेतु होने के हे कारण अच्छा अहंकार है ना किसका त्याग का कि मैं कुछ ना करते हुए मतलब त्याग कर कुछ ना करने का अहंकार है कुछ ना करते हुए चुपचाप सुख पूर्वक बैठा हूँ ऐसा मानने में अहंकार का संबंध हेतु होने के कारण उस अकर्व में जो कर्म को देखता है उस अकर्व में जो कर्म को देखता है जो अहंकार तो भी बैठा हुआ है किसका अहंकार है न करने का ना है त्याग का अहंकार बैठा हुआ है तो जब अहंकार बैठा हुआ है तब उसमें वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है कुछ तो क्या त्याग भाव तो बना ही हुआ है भले उसकी इंद्रियों में अंताग्रहण में त्याग भाव है तो बना त्याग भाव तो है ही ना उसमें पंक्ति लग जाएगी एक बार और देखेंगे क्या और कर्म के समान आत्मा में अध्या रोपित दे के व्यापार की निवृत्ति रूप अकर्म होने पर है। अकर्म है? होने पर, पर अकुर आसे कि कुछ ना करते हुए कुछ ना करते हुए चुपचाप सुखपूर्वक बैठा हुआ इस प्रकार है, आसे इस प्रकार या ऐसा मानने में ऐसा मानने में अहंकार के सम्बन्ध को हेतु होने के कारण उस अकर्म में जो कर्म को देखता है हेतु होने के कारण ऐसा लगा लेना लग जाएगा या इसी का मतलब ऐसा मानने में ऐसा मानता है क्योंकि अहंकार का संबंध हेतु है क्या और क्या तस्मी अकर्मण और उस अकर्म में जो कर्म को देखता है या अकर्म में कर्म समझता है तो जो चुप कुछ ना करते हुए चुपचाप बैठा हूँ तो इस अकर्म को क्या समझना है कर क्योंकि तो मान रहा है ना मैं चुपचाप बैठा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसा पंक्ति लगाना या एवं कर्मा कर्म विभाग एवं या इस प्रकार जो कर्म तथा अकर्म के विभाग को जानने वाला है इस प्रकार जो कर्म और अकर्म के विभाग को हाँ सह मनुष्यु बुद्धिमान व मनुष्यों में बुद्धिमान है बुद्धिमान कर पंडिता हम्म युक्ता युक्ता योगी वह योगी है और सह कृष्ण कर्म कृत और वह संपूर्ण कर्मो को करने वाला है क्या कृष्ण कर्मकृत और वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है इसका तात्पर्य बताते हैं अच्छा सह सोचिका कृतकृतो भवत्य वह अशुभ संसार से मुक्त होकर कृतकृत होता है वह अशुभ संसार से मुक्त होकर कृतकृत होता है या तात्पर्य है या अर्थ है ये भाष्यकार ने बता दिया अर्थ है तो कर्मण या कर्म यापत का अभिप्राय ऊपर के पैराग्राफ में आया और दूसरे पैराग्राफ में क्या आया? आयामण क्या कर्म यापेट आया अब ये, ये भाषण भगवान के पहले की कोई टीका है उसका ये वर्णन कर रहे हैं अयम श्लोका अन्यथा व्याख्याता कश्चित कैश्चित करते कश्चित टीकाकार कुछ टीकाकारों ने इस श्लोक की अन्य प्रकार की व्याख्या की है कैश्चित है ना या कुछ व्याख्या करो ने इस श्लोक की अन्य प्रकार से व्याख्या की है कथम कैसे कैसे तो उसको बताते हैं ईशुरार्थे नित्याना ईश्वर के लिए अनुष्ठान किए जाने वाले या ईश्वर के लिए मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अनुष्ठान किए जाने वाले नित्य कर्मो का ये तत्फला है ना ये तत्पद कर हटा देना वो जो ष्ठी है ना तो ष्ठी के साथ अन, पर है ना ये सभी पूर्व में तो अन्वे नहीं होगा जब पहले का वाक्य अलग हो तो फिर तथ्य से पूर्व का परामर्श होता है तब सर्वनाम से पूर्व का परामर्श कब हो सकता है जब ये वाक्य अलग हो और वो सठ पर है प्रथक वाक्य नहीं है फिर तथ्य हटा दीजिए कैलाश पुस्तक में दिया हुआ है तथा हाँ। वो निकल कर दिया है वो तथा होना नहीं चाहिए और देखेंगे यहाँ पर हाँ ये तथ्य आवश्यकता नहीं है एक पुस्तक हमारे पास है उसमें तथी नहीं रखा है देखेंगे ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले नित्य कर्मों का निश्चित रूप से ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले नित्य कर्मों के फल का अभाव होने के कारण है। तान अकर्माणी गौड़िया वृत्याणी गौड़ावृत्या उच्चनते हुए तानी से लेना हुए कौन नित्य कर्म तानी से क्या लेना है नित्य कर्म गौड़िया अकर्माण उच्चनते नित्य कर्म गौड़ी वृत्ति से अकर्म कहे जाते हैं अकर्म कौन कहे जाते हैं नित्य, नित्य कर्म अच्छा गौड़ी वृत्ति ध्यान देना आपे जैसे कि कहते हैं ना जंगल में जो एक हिंसक प्राणी रहता है सभी से बलवान होता तो है उसको सिंह कहते हैं ना तो सिंह को सिंह मुख्य वृत्ति से कहते हैं और किसी बालक को सिंह कहते हैं तो गौड़ी वृत्ति से वृत्ति से कहते हैं ना मतलब गुरुओ के कारण कहते हैं वो अभी बलवान है क्रूर है वीर है इसलिए उसको भी क्या कह देते हैं वृत्ति तो से तो यहाँ ध्यान देना कि नित्य कर्मों को वृत्ति से अकर्म कहते हैं नित्य कर्मों को वृत्ति से अकर्म कहते हैं क्यों क्योंकि उनका कोई नहीं हुआ किस अनुसार बोला एक कारण बताया है ना कोई फल नहीं नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है तो फल न होने के कारण उनको क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं अकर्म किस वृत्ति से गोड़ी गोड़ी हाँ पंक्ति लगाएंगे ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले नित्य कर्मों का निश्चित रूप से फल का भाव होने से गौड़ी वृत्ति से हुए अकर्म कहे जाते हैं श्लोक बोलना क्या है कर्मण अकर्म या फस तो उन प्राचीन व्याख्याकारों के अनुसार क्या है की नित्य कर्मों को जो अकर्म समझता है नित्य कर्मों को जो या फल न होने के कारण नित्य कर्मों को जो अकर्म समझता है मतलब ये नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है कर... लेकिन न करने से प्रतिभा है न करने से और करने से कोई फल नहीं।, नहीं है भी नित्य कर्मों का फल नहीं मानते हैं क्या फल मानेंगे बोलेंगे प्रत्यवाही का प्राग और कोई अलग से फल नहीं मानते है नैयायो तुम हाँ अच्छा अब ध्यान देना नित्य कर्मों का फल माना है हमने उस बार बताया कहीं अब ध्यान देंगे तो ये तो वो उनके अनुसार क्या होता है कर्म या फे फल का होने के कारण नित्य कर्मों को जो अकर्म समझता है नित्य कर्मों को जो ये अकर्म यह प्राचीन व्याख्याकारों के अनुसार अर्थ ते तेम से अकर्म और नित्य कर्मो को न करना क्या है अकर्म है नित्य कर्मो को तेसाम से क्या लेना है नित्या नाम नित्या नाम कर्म नाम और नित्य कर्मों को न करना अकर्म है ठीक है क्या प्रत्यय फलत्वा तत्कर्म उचित और प्रत्यय रूप फल होने के कारण है। क्या प्रत्यय रूप फल कब होगा न करने से है न करने से क्या है प्रत्यु प्रत्यय का क्या अर्थ है करने से कोई फल नहीं है और न करने ऐसी प्रत्यु है तो प्रतिभा से बचने के लिए करना चाहिए क्या प्रतिभा और और उनको ना करने से फल होने के प्रतिभा और ना करने से प्रत्यवाय फल होने के कारण उस अकर्म को कर्म कहा जाता है नहीं नहीं तो से कर्म को कर्म लगाना क्या ते, नहीं। ते साम अकर्णम अकर्म और नित्य कर्मों को ना करना क्या है अकर्म ये ठीक है और क्या प्रत्यय फलत्वा और अकर्म का प्रतवाय फल होने के कारण मतलब ना करने से ना करने से प्रत्यय फल होने के कारण सदकर्म उच्चते मतलब नित्य कर्मों को ना करना कर्म कहा जाता है कर्म क्या कहा जाता है नित्य कर्मो को हकर्म हाँ। को कर्म कहा जाता है मतलब नित्य कर्मों को ना करने को क्या कहते हैं कर्म क्यों क्यूँकी ना करने से क्या होगा हाँ वार इसलिए ना करने को कर्म कह दिया अकर्म को कर्म कह दिया अब देखना श्लोक क्या है कर्मण्य कर्म या परमण का हाँ तो अकर्मण्य का क्या हुआ नित्य कर्मों को ना करना नित्य कर्मों के ना करने को जो कर्म समझता है नित्य कर्मों के ना करने को जो क्यों उनसे क्या होगा प्रत्यवाय होगा न करने इसलिए कर्म समझता है लग गया अच्छा अब इसमें युक्ति भी देते हैं अभी तो उनका चल रहा है फिर भाष्यकार इस मत की समीक्षा करेंगे अभी उस, उसी को तो भाष्यकार कह रहे हैं इनकी नजर में जो टीका आई प्राचीन वो उचित नहीं थी पंक्ति देखेंगे जैसा हम पढ़ रहे हैं ना शब्दों को वैसा देखेंगे तो अन्द में लगेगा यथा गौ अभी धेनु यथा गौ अभी धेनु क्षीलाख्यम फलम न उच्यते तदव जैसे यथा गौ अपि यथा यथा गौ धेनुअनु कर्ज कर लेना व्याई व्याई समझते हैं जब बच्चा देती है तो हिंदी में तो कहते हैं क्या व्याई कहते हैं शब्द हिंदी में यथा यथा धेनु वपी जैसे गाय ब्यायी होने पर भी जैसे गाय यथा गु धेनु अपी जैसे गाय ब्यायी होने पर भी क्षीराक्ष फलम न प्रेक्षित यदि का ध्यान कर लेना यदि क्षीर नामक फल को नहीं देती है यदि दूध नामक फल को नहीं देती है तो तो जोड़ लेना तो अगर तो क्या है वो वह अगौ उच्चे तो वह अगौ कही जाती है क्या कही जाती है दूध नहीं देगी तो क्या कहेंगे यथा गहु गाय ब्यायी होने पर भी यदि खीर नामक फल को नहीं देती है तो अगौ कही जाती है तो तदव उसी प्रकार तदवर क्या अर्थ है उसी प्रकार तथ्य ऐसी लेना है, नित्य खनमन ऊपर आइये उसी प्रकार नित्य करो में फला भाद ऐसा लगाना उत, नहीं उसी प्रकार फला बात्य कर्मणि तदवत फला बात कर्मणि उसी प्रकार फल का अभाव होने के कारण उस नित्य करो में जो अकर्म को देखता है नित्य कर्म फल नहीं देगा तो उसको क्या समझना है आ, लग गया फल का अभाव होने के कारण नित्य करो में अकर्म को जो देखता है ठीक है दृष्टान्त हाँ नित्य कर्म को क्या समझना है अकर्म कर्मणी अकर्म या फते युक्ति दे दी तथा उसी प्रकार तथा तू और तो, तो नित्य अकरणे अकर्मण तथा तू न कर्मो को ना करने रूप में नित्य कर्मों को ना करने रूप में जो कर्म को देखता है जो कर्म को देखता है क्योंकि वह कौन नित्य कर्मों को ना करना नरक आदि रूपे प्रत्य फल को देता है नरक आदि रूप पाप फल को आ, देता है ये दोबारा लगाएंगे यहाँ पर तथा नित्य करने तू कर्म नित्या कर श्लोक की पंक्ति क्या है अकर्मण च कर्म या अच्छा श्लोक में क्या आया है इसे चार लिख दिया है ठीक है तथा तू और तो नित्य कर्मों को ना करने रूप अकर्मे जो कर्म देखता है क्योंकि वह नरकादि रूप प्रत्य फल को देता है नरकादि रूप पाप फल को देता है इसलिए नित्य कर्मों को न करना रूप रूपर्म है तो उसको क्या समझना है कर्म लग जाएगा ये जो है ना ये पहले वाले टीकाकारों की टीका हो गई, अब भाषाकार इसकी समीक्षा करते हैं क्या एतर व्याख्यानम न युक्तम या व्याख्या उचित नहीं है यह व्याख्या उचित नहीं है एक बार व्याख्या क्या है फिर ध्यान देना कर्म या कर्म या प्रश्न मतलब नित्य कर्मों को अकर्म मतलब फल ना होने के कारण नित्य कर्म अकर्म है फल न होने के कारण नित्य कर्मों को जो अकर्म देखता है फल न होने के कारण नित्य कर्मों को जो अकर्म समझता है और आगे क्या है कर्मण क्या कर्म या फिर अकर्मण क्या तो नित्य कर्मों को न करना रूप कर्म को जो कर्म समझता है क्योंकि न करने से तो फल होगा तो भाष्यकार का इतना यह उचित नहीं है क्योंकि भाष्यकार ने भगवान ने पहले क्या कहा है यद्ञात मुक्त से सुभा हम तुमको वैसी बात कहेंगे जिसके जानने से क्या है शुभ अशुभ से छूट जाएगा भाष्यकार की जो अपनी व्याख्या है वो क्या है कि दे इंद्रियादि में कर्म होने पर भी आत्मा को वो कर्म नहीं समझता है दे इंद्रिया में दे इंद्रिय में क्रिया होने पर भी आत्मा को क्रिया रहित समझता है ये भाष्यकार की व्याख्या है ना और तथा आगे क्या है अकर्मणि और और त्याग रूप अकर्म में रूप अकर्म को जो कर्म समझता है तो भाष्यकार की जो व्याख्या है उसके अनुसार तो आत्मा को क्या समझना है तो में क्रिया होने पर भी आत्मा में क्रिया का भाव समझना है कर्म का भाव समझना है तो आत्मा को विकार रहित समझने पर तो अशुभ से छूट जाएगा व्यक्ति भाष्यकार की जो व्याख्या है उसमें आत्मा को विकार रही समझना है तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा की संसार से मुक्ति हो जाएगी अशुभ से छूट जाएगा व्यक्ति लेकिन जो प्राचीन व्याख्याकार की जो व्याख्या है तो उस, उसको जानने से क्या कोई अशुभ से छूट जाएगा क्या नहीं छूट जाएगा ना कि फल ना होने के कारण नित्य कर्मों को जो अकर्म समझता है इसको जानने से क्या अशुभ से छूट जाएगा क्या कोई नहीं छूटेगा ना इसलिए वो व्याख्या उचित नहीं है पंक्ति लगाएंगे इतर व्याख्यानम ना युक्तम या व्याख्या उचित नहीं है क्योंकि क्योंकि जोड़ लेना <laughs> क्योंकि मोक्षानुपत्ति में पंचमी है ना नावर्ध में क्योंकि ऐसे ज्ञान के द्वारा अशुभात मोक्षानुपत्ति क्योंकि ऐसे ज्ञान से अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती है अशुभ से मुक्ति नहीं आ, और हाँ और इस ऐसा यज्ञाप्वा मोक्ष से अशुभात इस प्रकार कहा इस प्रकार कहा हुआ भगवान का वचन बाधित हो जाएगा या भगवान का वचन खंडित हो जाएगा कभी यदि प्राचीन व्याख्याकार के अनुसार अर्थ करें तो ठीक है दोबारा लगाएंगे यह व्याख्या अनुचित नहीं है क्योंकि ऐसा क्योंकि ऐसे ज्ञान से अशुभ से मोक्ष नहीं हो सकता है ठीक है और है? और इस अर्थ का प्रतिपादक और इस अर्थ का ये जोड़ लेंगे और इस अर्थ का प्रतिपादक यद्ञात मोक्ष से अशुभा कहा हुआ भगवान का वचन खंडित हो जाएगा ठीक है हाँ क्योंकि उस से क्या है मुक्ति नहीं होगी पूर्व पक्षी की जैसी व्याख्या है वैसे ज्ञान से अशुभ से मुक्ति नहीं होगी तो ये वचन जो है खट कट जाएगा भगवान का कर। कथम कर्फ कैसे कैसे तो मोक्ष नहीं होगा तो बताते हैं नित्या नाम अनुष्ठान्त नित्य की नित्य कर्मों के अनुष्ठान से अशुभ से मोक्ष हो सकता है कैसे जन द्वारा है ना कथम कर से कैसे कैसे जो आया था ना एवं ज्ञानात सुध मोक्ष तो उस पर ये प्रश्न उठाया कैसे तो बता रहे हैं कि नित्य कर्मों के अनुष्ठान से असुभ से मोक्ष हो सकता है ठीक है ज्ञान द्वारा ना हाँ मोक्ष हो सकता है तू तेम किंतु नित्य कर्मों के फल के नित्य कर्मों के फल के अभाव के ज्ञान से मोक्ष हो सकता है क्या यदि ये कोई समझ ले नित्य कर्मो का कोई फल नहीं है नित्य कर्मो के फल का अभाव है ऐसा ज्ञान किसी को हो जाए तो इस ज्ञान से कोई अशुभ से छूट जाएगा क्या अच्छा तो उस प्राचीन व्याख्याकार के अनुसार होने से उनको क्या समझे अकर्म तू तेम कि तेसाम से लेना नित्य कर्म नाम किंतु नित्य कर्मों के फला के ज्ञान से ना ना का नशुभ से मुक्ति नहीं होगी क्यों नहीं होगी तो कारण बताते ही करते नित्या नाम फला ज्ञानम क्योंकि नित्य कर्मों के फल के अभाव का ज्ञान नित्य कर्मों के नित्य कर्मों के फल के अभाव का ज्ञान वह नित्य कर्म ज्ञानम अथवा नित्य कर्मों का ज्ञान दो ज्ञान लिया है क्योंकि नित्य कर्मों के फल के अभाव का ज्ञान अथवा नित्य कर्मों का ज्ञान अशुभ मुक्ति फलत्व न चोरीतम अशुभ से अशुभ से मुक्ति रूप अशुभ से मुक्ति फल प्रदत्व न चोरतम अशुभ से मुक्ति रूप फल को देने वाला नहीं कहा है ध्यान देना दोबारा देखेंगे ही करते क्योंकि नित्य कर्मों के फल के अभाव का ज्ञान हुआ नित्य कर्म ज्ञानम अथवा नित्य कर्म का ज्ञान अशुभ से मुक्ति रूप फल प्रदत्व या अशुभ से मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाला है ऐसा नहीं कहा है अशुभ मुक्ति फल प्रदत्व न चोरितम फल कर्ल प्रदत्व अशुभ से मुक्त अशुभ मुक्ति फल प्रदत्व नहीं कहा है न चोरितम कर न कर अशुभ से, से मुक्ति रूप फल देने वाला ऐसा कह दिया है क्या अच्छा किसे नहीं कहा गया है नित्य कर्मों के फलाभाव के ज्ञान को अथवा नित्य कर्मो के ज्ञान को मतलब ये नहीं बताया गया है की नित्य कर्मो के फल के अभाव का ज्ञान अथवा नित्य कर्मो का ज्ञान अशुभ से मुक्ति रूप फल को देने वाला यह कहा है क्या क्या भगवता ए, आ, और क्या मतलब और करते गीता शास्त्र और गीता शास्त्र में भगवान और गीता शास्त्र में, में भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है क्या करते गीता शास्त्र और गीता शास्त्र में भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है क्या कि नित्य कर्मों के फल या भाव के ज्ञान से अशुभ से मुक्ति रूप फल मिलता है और नित्य कर्मों के ज्ञान से अशुभ से मुक्ति रूप फल मिलता है ऐसा कहा है क्या भगवान ने अच्छा ओम पूर्ण पूर्णमिलम पूर्ण पूर्णमिला